इत सर्वात्म भगवत न विवरीव्य भगवान है सर्वास्त्मे विवाद नहीं करना चाहकी तपम्यहमह वर्ष निगृहम्युत्सुम अमृत मृत्यु सदस्यजुन सदस तपाई अहम अहम तपाई आदित्य होकर के सबको तपाता हूँ अहम वर्षम निगृणा मैं उत्सुजा च मेघ जल को ग्रहण करता हूँ फिर त्याग करता वर्षा करता है लक्ष्मी की तरह अमृतम चाहे वह मृत्युश्च सद अहम अमृत है प्राणियों अमृतम चाहे देवों का जो भोग्य अमृतम चाहे वो मृत्युश्च प्रमृत्यो का सद असत जो कुछ सद है और जो कुछ विपरीत है असत है जो सब है सब अहम अर्जुन सब में ही हो भाष्य में तपाई अहम् आदित्य होता कदश्मीर उदित्य होकर तपा कद रश्मि भी उल्बणी अहम् वर्षम् टीका मैं आदित्य जायते वृष्टि स्मृतिम अवस्ट व्यासठी आदित्य से वृष्टि होती इसलिए कहा कैचि रश्मि रश्मि उड़बण स्पष्ट प्रखर रश्मि के द्वारा अहम वर्षम और कैसी रश्मि भी उत्सुजामी किसको कि, कि, कि तो ग्रहण तो किस करता हो किसको किसी रस्म से त्याग करता हूँ यहाँ यहाँ तो हो गया उल बने अहम वर्षम के रश्मि भी उत्सुजामी उत्सृज्य पुनः निगृहनामी त्याग करके फिर ग्रहण करता हूँ किससे ग्रहण करता हूँ कैशिद रश्मि भी अष्टमास आठ मास से ग्रहण करेंगे सूर्य खींच लेंगे जलों को फिर पुनः वर्षा ये परमात्मा ही सूर्य रूप से रह करके जल को खींचते वर्षा में वर्षा करते में वर्ष सर्ग निग्रह एक विरुद्ध हो वर्षा का उत्सर्ग त्याग निग्रह ग्रहण करना में में एक में जल को ग्रहण करना त्याग करना ऐसे विरुद्ध ऐसा संक्रांत से कहते है अष्टभिमासे पुनर्सा निगृहना भी कैचित रश्मि भी अष्टि आठ मास से ग्रहण करते है और चार मास में वर्षा में त्याग करते है ऋतु भेद न निग्रो सर्गो एक कर्तको अविरुद्ध हो इत्य एक काले में एक कर्तिक विरुद्ध तो है किन्तु भेद से ग्रीष्म अन्य ऋतु से तो ग्रहण करते है वर्षा से त्याग करते है एक कर्तव्य कोई विरुद्ध नहीं और अहम अमृत चेवाना चेव देव कारण अमृत मृत्युश्च मत कहाता संबंधित टीका मारणितेन यज्य सम्बंधित कार्य उत्पन्न होता है कार्यो को सदक और तद विपरीतम असत्य अर्जुन कारण संबंध न अनाव्यक्तम कारण के अना हुआ कारण ही अनिव्यक्त नाम रूपम, जो कारण है नाम रूपा अभिवक्त नहीं है उसको असत शब्द सीखा सतकार असत कार्य कारण ये व्यवहार तद सत यबित विद्यम तद विपरीतम असत्य अहम अर्जुन शून्यवाद विदश्यति नहीं कि असत की असतकार शून्य परमात्म है न पुनः अत्यंत असत भगवान अत्यंत असत नहीं असत कारण, स्वयं असतकार सदसती अथवा सीधा ही लेना सतकार तो क्या अभिव्यक्त हुआ तो जिसके संबंध से रहता वो सत सीधा ही से ते स्वयं कार्य है सतकार असत है भगवत अत्यंत असत्य कार्य कारण कल्पना निरधिष्टान भगवान अत्यंत असत हो तो कार्य कल्पना कल, कल, कल्पना नहीं होगी कार्य कारण कल्पना निरधिष्टान अधिष्ठान की भी न कार्य कारण कल्पना कार्य कल, कार्य नहीं होगी इसे भगवान अत्यंत असत्य निष्ठे तरी यथाशतम कार्य से सीय असंख्य तो कार्य को सत और कारण को असतमान आसंख्य वह शब्द न निषेदी कहते नहीं कार्य कारण वह सदस्य कार्य कारण को सदस्य शब्द से कहा गया नहीं कार्य से आतंतिक सत्यम कार्य अत्यंत सत्य नहीं वाचारम्भ श्रुते नाम मृतिकायती सत्यम कह करके कार्य तो केवल शब्द है आलम्बन नहीं सत्य नहीं कारण ही सत्य ना इतर से आत्यंतिक और कारण असत होगा ये भी नहीं छांदी मैं कतु कलु समय असत हितम जाए असत्य कैसे उत्पत्ति होगी इसलिए कारण असत्य नहीं उगते भगवत अभिनिविष्ट बुद्धि नाम कि बुद्धि रेशा जिनकी बुद्धि भगवत में प्रविष्ट है भगवत चिंतन करते है ज्ञान यज्ञ उनका क्या फल है इतिहासेंगे सद्य व क्रमेण व मुक्ति सद्य मुक्ति ज्ञान होने पर और क्रमश मुक्ति जब उपासना करते है माश्य में ये पूर्वोक अनुवृति प्रकार विज्ञान आठिका में रे ही थी। थी ने ने बनाना पड़ेगा ये पूर्वत अनुति प्रकार पृथक्वादि विज्ञान यज्ञ मूजयते उपास ज्ञान विद ते यथा विज्ञान मे प्राप्ण अनु अनुवर्तन चिंतन के द्वारा प्रकार एकत्व तो पृथक तो आदि विज्ञान ही कोई तो चिंतन करते कोई तो करते है यही यज्ञ है ज्ञान है माम पूजे पूजा उपासना करते चिंतन करते ज्ञान विदा विज्ञान विज्ञान के अनुसार एकत्व तो चिंतन करते तो ये एक तो प्राप्त करेंगे अभिन्न रूप से चिंतन करते तो क्रमण मुक्ति को प्राप्त करेंगे माम एवं प्राप्त नियम सभ्य व क्रमण व एकत्व ज्ञान है तो सभ्य मुक्ति पृथ्तन ज्ञान है तो ब्रह्म लोक जाकर के क्रम से मृत्यु होगी श्लोक वोला तो भगवत भक्ता निष्कामे मुक्तिरि दर्शय सकाम पुनसा संसारम अवतार भक्त भक्त जितने हो। ज्ञानी हो ज्ञान मार्ग में साधन करता है साक्षात्कार हो गया तो अलग ही यदि स्वकाम है तो अपरोय साक्षात्कार नहीं होगा कोई कामना वासना संकल्प है तो और जो भक्त है अन्य जितने भक्ति करे निष्कामाना वे मुक्ति कोई कामना है तो मुक्ति नहीं इसको दिखाने के लिए तो स्वमाना पुनसाम संसार हम और कामना है तो संसार प्राप्त करेगा ये पुनर्ज्ञा काम कामा काम काम थे काम्य वस्तु की इच्छा करने वाली इच्छा कुछ करते तो अज्ञा नहीं अज्ञा काम काम त्रैविद्यालोक त्रैविद्यापोत यज्ञे यज्ञ दृष्ट्वा स्वरगतिय प्राथय ते पुण्यमासाद्य पुण्यमासाद्य ते पुण्य सान दिव्यादा यज्ञे जैसांगने वाले कर्म करने वाले सोमपाहा सोम पा करने वाले कर्म करके पूत पाप से निवृत्त होकर पवित्र होकर के यज्ञे रिस्टवा यज्ञ से यजन करके स्वर्गतिम प्रार्थे स्वर्ग को प्रार्थना चाहते तो स्वर्ग चाहते तो स्वर्ग प्राप्त करके ते सुरेंद्र लोकम आसाध्य सुरेंद्र लोक इंद्र के लोग स्वर्ग पुण्य प्राप्त करके दिव्य स्वर्ग में दिव्यान देव भोगान अशनति दिव्य है अलौकिक है देव होता भोग्य को भोग करते तीसरो विद्या अधिवाई त्रैविद्या वेद विदा तीन विद्या है रिग या जो शाम उसको अध्ययन करने वाला अथवा जानने वाले त्रय विद्या है वेद विद इसलिए भाष्य में कहा त्रय त्रैविद्याम विद तीन को जानने वाले भाष्य वस्वादि देव रूपिणम बस्व रूपीण ये करते बस्ती इति आदि आदि रुद्र से गृहते बस्दी आदिशब आदिश्द से मध्यम दिन दोप होता है प्रात काल में और साय काल में आदित्युद्रा आदित्युद्रेणुकना गण आदित्युद्र गृहती अर्थात अलग अलग कर्म में अलग अलग दीता होते सौदेवता बसवादीदेविण सोमपा सोम पिबंती सोमप सोमयाग करके तेन सोम पान पूत पाप पाप नष्ट होगी शुद्ध किलबिशा शुदेगी तो यज्ञ ही यज्ञ के इज्ञा अग्निष्ट माधिवी यज्ञ के इष्वा पूजय पूजा करके देवता कोण्य पुण्य फल पुण्य नहीं पुण्य फलम आसाद्य संाप्य प्राप्त कर पुण्य के फल क्या है सुरेन्द्र लोक इंद्र के लोक लोग सतान के स्थान को प्राप्त करके अस्चनंती, अस्चनंती का तो भुण भुण वो करते दिव्यान भवान असनति अशन भूंज भोग में जो भोग उसे विलक्षण है अपराकृतान ये प्राकृत अपराकृता है, है। देव भोगान ये देवताओं का भोग है उसको भोग करते देवान भोगान भोग तहान भक्त So, ुक्का असम से भुंजतीग प्राप्तिर भगवत प्राप्तिल्या तो स्वर्म की प्राप्ति तो बड़ा अच्छा है बड़ा दिव्य भोग करते भगवत प्राप्ति के बराबर हो गए इतना संख्या तेतम विशाल स्वर्गलोक्ये मतलोकं विशंकर्म मनोप्रपन्ना गतागतं काम गतागतं काम का विशालम विशंति काम विशालम भक्त विशाल सर्वलोक हो करके पुण्यक्षीण जब पुण्यक्षीण हो जाएगा मरते विशंति फिर मृत्यु आते हैं एवं त्री धर्मम अनुप्रवना त्रय धर्म भेदत्रय त्रय धर्म उसे वेद में आगे कर्म करते हुए कर्म करके गतागतम काम का ना गतागतम गमनागमन को प्राप्त करते काम करने वाले ऐसे गमनागम को प्राप्त करते तीन प्रकार विद्या है त्रय विद्या है उसे इसमें भेदत्रय त्रय कर्म है यज्ञ करते है और करके अग्निशुवादिक्रम करते है उसमे सोमो याग करते हैं तो सवन त्रय कहा गया तीन सवन है प्रातः सवन माध्यम दिन सवन और सावन सवन, सवन। प्रातः काल में बसु है माध्यम दिन रुद्र है साई में आदित्य इस प्रकार ईश्वर की पूजा करते है पूजा करके सोमवार करके फिर सोम पीते है पी करके पवित्र होकर के सर्ग को प्राप्त करते हैं किन्तु जो सब कामना नहीं करते है सब कर्म करके अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं यदि कामना है तो अंतकोण शुद्धि नहीं स्वर्ग प्राप्त करेंगे ये सकाम के ऐसे सकाम करके स्वर्ग जाएंगे तो तेम भक्त स्वर्ग लुकम विशालम विस्तीर्ण स्वर्ग लोग भोग बड़ा आनंद रहे इसी प्रकार अभी जो मनुष्य है कितने बार स्वर्ग कितने करोड़ बार स्वर्ग गया होगा स्वर्ग में क्या होगा क्षेम पुण्य मरते लुकम इम फिर मैं पुण्य समाप्त हो गया यहाँ से ऐसे ही गमनागम अनादिकाल से ऐसे ही गमनागमन केवल स्वर्ग और मनुष्य ऐसा नहीं उसमें इसमें नरक भी जाएगा पशु पक्षी बन जाएगा फिर स्वर्ग हो गया कभी कभी फिर मृत्य में मृत्य में पेड़ कीट पता कितने रोपो बन जाएगा फिर कभी नरक चला गया ऐसे ही कथागत काम काम लगाते हैं पुण्यों का स्वर्ग जाते हैं किन्तु पाप करेगा तो नरक जाएगा ऐसे ही कथागत को प्राप्त करते हैं पुण्य टीका में सर्ग प्राप्ति हेतु की आवत्त स्वर्ग प्राप्ति हेतु पुण्य तो ही शब्दा। ही प्रसिद्यं प्रकारना प्रकार त्रैधर्म कवल वैदिक कर्मापन्न इस प्रकार जो वैदिक कर्म करते हैं तो से गतम गतम गतागत गा ना? काम कामान कामते कामा थे, थे काम काम ऐसे काम इच्छा करने वाले काम्य वस्तु को लभंते गए ऐसे गमनागम को तो प्राप्त करते न तो स्वातंत्र क्विचित लभं स्वातंत्र नहीं कर्म के अनुसार जान चलता है ठीक है हौत्रादीना वेद त्रय विता धर्म सामह त्रिधर्म तदे त्रय धर्म हौत्र हौत्र उदगात्र तीन वेद के तीन ऋतिक होते उद्घात साम वेद का यजुर्वेद का है अधग वेद का है होता तो ऋग्वेद संबंधी कर्म को हौत्र कहते हैं, हौत्र संबंधी यजुर्वेद का ऋत्व के अधरु संबंधी कर्म को आधर्य कहते हैं। साम्वेद के उद्घाट ऋतु के तो संबंधी सामवेद में आने वाले कर्म को औ कहते हैं। हौत्र आध्वीन हौत्र आदि नाम आदि से आध्र्य और तीन वेद से वेद में विधत जो का धर्म कर्म है उनका समाहधर्म वही स्वाथ में त्रित कर दिया तद अनुपन गया था तद अनुग्र वही कर्म करते करते काम कामान गमन द्वारा ऐसे गमन कामित फिर चे इष्टम इष्टमेव चेष्टम शंका करते ऐसे इच्छा करने वाले इष्ट फल प्राप्त करेंगे तो तो उनकी चेष्टा बड़ा इष्ट है अच्छा है जो चाहेंगे फल प्राप्त करते नहीं। गता गता तो आशंका कहते नहीं गतागतम एवं न तो स्वातंत्र में ऐसे गमनागमन होता है क्यों बोलू एवं गमना गमन कह देने से इसमें सब कुछ समझ लेना आता है तो मतलब आने में किस प्रकार जन्म होता है जन्म लेने के लिए किस किस अवस्था में रहता है उसके बाद गर्भास जन्म के समय कष्ट फिर होने के बाद कितने कष्ट है जन्म मृत्यु तो जरा व्याधि रोग मृत्यु जरावस्था ये एस सब ऐसे ही भोग करना पड़ेगा फिर उसमें कितने दुख है फिर उसमें राग द्वेष क्रोध काम करके फिर मरेगा फिर जन्म होगा ऐसे ही चलता रहता है कामना करने वाले निष्काम होकर जो करते कर्म, सत्कर्म करते, गुण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते टीका में फलम अनाभिसंध्या आराध्यता सम्यक दर्शन निष्ठान अत्यंत निष्काम आना कथम योगक्ष कल की इच्छा नहीं करेगी खाली आपकी आराधना करेंगे सर्वत्र कल की इच्छा नहीं करो भगवान की आराधना करो सम्यक दर्शनिष्ठ हो तो बिल्कुल कामना नहीं करेंगे खाली आप कहीं भजन करेंगे निष्काम होकर कथम योगक्ष फिर उनका योगक्ष जो इच्छा करके कुछ करते तो फल प्राप्त करते कुछ इच्छा नहीं करे परमात्मा भजन करेंगे तो उनका योगक्षम कैसे होगा इस संक्रांत ऐसी कहते ये पुनः निष्काम सम्यक दर्शिना जो निष्कामे कामना रहते है ज्ञानी है उनके लिए ये क्षम की इच्छा स्वयं नहीं करते है तो परमात्मा ही बहन करते अन्यस चिंतो मिंत ये जन पर हाम्यक्षेम्यों ये जन चिंत पिभाषति माम् अनन्यं अन्य नहीं अन्यम अभीन्न एक अहम ऐसे अभिन्न होकर जो है ना चिंतन करते हैं परितो उपासन थे पूरा निरंतर उपासना करते है उनका अहम योग योग भगवान तो का तुम्हें भानु करता हूँ ये अज्ञान के कारण जीव विश्वास नहीं कर पाता है अपने योगक्ष में लग जाता है यद्यपि अपने प्रार्ध्य के अधिन इस जन्म में जो कुछ होगा फिर भी उसमें विश्वास नहीं करके उसी के लिए ही प्रयत्न करता है उसके प्रयत्न करने से परमात्मा चिंतन से दूर हो जाता है यदि उसके छोड़ करके परमात्मा चिंता लग जाए तो कुछ नहीं अपने कर्म के अनुसार के अनुसार प्राप्त तो हो जाएगा परमात्मा स्वयं कहते योग क्षम मैं बहन करता हूँ अर्थात योगक्ष के लिए चिंतन छोड़ करके ही भजन करना चाहिए जब भजन कर लग जाए परमात्मा अगर पूरा सर्वज्ञ सर्वशक्तिवान सब कुछ करने वाले सारा ब्रह्मांड पालन करने वाले और सामान्य आपके लिए कितना आवश्यक क्या सब कुछ प्राप्त हो जाएगा कोई बड़ी नहीं और जो चाहे कि मैं अम को प्राप्त करू अमु प्राप्त कर करूँ ऐसे करो तो परमात्मा प्राप्त नहीं चाहता है अब परमात्मा प्राप्ति चाहता है तो उसके लिए कोई अभाव नहीं और कुछ अभाव होने पर उस अभाव को गिनते नहीं करता है मुख्य ध्याय कोई प्राप्त करना है कहीं लक्ष्य को प्राप्त करने जाते हैं तो रहता है पैर पिछले गिर पड़ा तो उठ कर कलने लगते है ऐसे आगे चलना पड़ता है और वो कोई कह नहीं गिर पड़ा मैं नहीं जाऊंगा नहीं जा नहीं जा दर्शन नहीं कर पाऊंगे कहीं जा रहे फिसल गया पीछे चल चल जा, चल जाओ भगवान का क्या जाए आज जो फिसलने पर भी चलते हैं निलकन जाते हैं कैसे चलते है कहाँ चलते हैं तो चलते हैं फिसल गए फिर चलते फिर जाकर दर्शन करते ठीक इसी मार्ग में चलने के लिए ऐसे ही योगक्ष चिंता छोड़ दे योगक्ष प्रारधिक अधीन परमात्मा सही कहते वहां में हम इसकी चिंता छोड़ दे तो भजन होगा इसकी चिंता करेंगे तो भजन नहीं होगा बहुत तो पढ़ करके फिर वही करते हैं कि हम कैसे सुख से रहेंगे सुविधा से रहेंगे थोड़ा तो सम्मान मिले यही करना यही करने पर फिर परांत तो कैसे होगी भगवान यहाँ स्पष्ट कह दे योग क्षम वहाम इसके ऊपर दृढ़ विश्वास करके योग क्षम चिंता छोड़ दे अनन्या अनन्या का अर्थ अपृत अभिन्न होकरम देव नारायण आत्मता परम देव नारायण उसको मान करके चिंता ऐसा तो ही कौन चिंतन करते छोड़ करके सब इच्छा छोड़ने पर अहम सिंह चिंतन होगा इच्छा रह करेंगे तो थोड़ी देर चिंतन होगा फिर नहीं होगा लगातार नहीं बताए परी उपासना परी तो निरंतर उपासना करते परमार्थ दस्य नाम परमार्थ्य नित्याम तभी नित्य ही चिंतन चलेगा नहीं तो नित्य चिंतन नहीं होगा योग क्षेम मन में रहे तो लगातार चिंतन ज्यादा नहीं होता है सतत योगी नाम निरंतर अभियुक्त है चिंतन करते है योग क्षेम योग और क्षेम का अर्थ करते है योग अप्राप्तस्य से जो प्राप्त नहीं उसको प्राप्त करना क्षेम प्राप्त से रक्षण तदुभय तो बहामी प्रापयामी अहम में प्राप्त कराता हूँ टीका मैं तेषा योग वहां तरत्व सम्बंध ये चिंतन करते ये अन्य नीतते आसिथ्य अपृतम अन्य कुछ है ही नहीं आत्म तत्व कार्य कारण ताजात्म व्यापरते कार्य ताजात्म्य रहता है ये मीमांसा मत है वेदांत मानते नया एक लोग जहाँ समवाय सम्बन्ध कहते हैं वहाँ मीमांसा कहते हैं ताजात्म्य कारण में कार्य का तादात्म्यत्म क्या मृत्यु में घट है तंत्र में पट है वो पट तंतुत्मक ही है घट मृदत्मक ही है तो तदुरुपन से तादात्म्य और थोड़ा कथन सिद्ध भेद भी है तंतुत्व ने पटत्य भेद है मृत्यु ने घटत भेद है तो कथनचित भेद कथनचित अभेद लेकर के भेद सही सुना भेद भी है तंतुत्व ने पटतन भेद है अवस्तु तो अभेद पट तंतु नहीं अभेद भी है, तो भेद भी है अभेद लेकर उसका नाम ताजात्मिक् अभेद तंतुपट में जैसे तंतुपट में जैसे भेद सहिष्णु अभेद हुआ इस प्रकार परमात्मा जीवन में ऐसा ही है ऐसा नहीं है वेद सहिष्णु अभेद नहीं अत्यंत अभेद है भेद सहिष्णु कार्य का जैसे कारण में तादात्मक ऐसे परमात्मा ऐसा नहीं व्यावृत परम परम, परम देव नारायण आत्म परम देव नारायण का आत्मत्व मानना ये तादात्म कार्य कारण भेद ऐसा नहीं कुछ लोग भेद अभेद अभेद अद्वैत कहेंगे थोड़ा भी द्वेत मेरा द्वैता भेद अभेद कुछ ना कुछ उल्ट पहले जोड़ करके करना चाहते ऐसा नहीं अत्यंत अभेद ही अहमे वासुदेव सर्वात्मा न मत अन्या किंचित अस्ती ज्ञात यही जो वासुदेव सर्वात्मा भी वासुदेव का लक्ष्यार्थ लेना शुद्ध चैतन्य हम शब्द का है ना एक लक्ष्य न कुछ भी नहीं सब कुछ अध्यस्त तमे प्रत्यं सदाध्या प्रत्येगा आत्म अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से आत्म रूप से सर्वत है प्रत्येगात्म रूप से हुई सदा ध्यान करने वाले इत चिंत आत्म जनगता चिं... सन चिंतन माम ये जना संस न प्राकृत व्यावृत्त मुख्यान अधिकार नहीं सामान्य प्राकृतिक व्यावृति करके मुख्य अधिकार दिखाते सन्यासी न्याय करने वाली सन्यासी होते परिउपास परिता उपासवतः सर्वत क्या है अनवच्छिन्नता अवच्छिन्न नहीं देश काल वस्तु परिचन्न नहीं सर्वत सर्वात्मक सर्वरूप निभियुक्ता नित्यम अनावरम आदरण ध्यान व्यापता नित्याभि तो क्या है नित्यम का दीर्घ काल तक आदर पूर्वक ध्यान में व्यापता न सतत युक्ता सततुक्ता नोगस् क्षेम से योग क्षेम उसमें पुनरुत्तने अपन अर्थमा योग हो गया अपरा क्षेम हो गया अपराक्षण तद वहा पापया किमर्थम परमार्थदी नाम योगक्ष जो परमार्थदर्शी उनका आप क्यों योगक्षण से कहते ज्ञानी तो आत्मेवी मतम ये पहले कहा है ज्ञानी आत्मे तो आत्मेय तो आत्मेव तीन ज्ञानी तो आत्मेव में मतम आत्मा ही मेरा सच माँ प्रियमेरा प्रिय है तस्मात् मन आप होता है प्रिया ज्ञानी मेरा आत्मस्वरूप मेरे प्रिय है इसलिए योगक्ष बहन करता हूँ ठीक है मैं अत्या योगक्ष इसलिए उनका योगक्षता हूँ ठीक है मैं सम्यक दर्शन निष्ठा नाम योग्यक्ष भगवान यदि विशेषण अमृत मान संकते ये जो सम्यक दर्शन ज्ञानी का ही योगक्ष भगवान बहन करते है ये विशेषण तो सह नहीं होता है जो सह नहीं करने वाला शंका करता है ज्ञानी अज्ञानी सबका तो ही योगक्ष भगवान ही वहन करते केवल ज्ञानी क्या क्यों शंका है नाम अपनी तो भक्त नाम योगक्ष बहते वो भगवान सबका भक्तों का योग क्षमता तो भगवान बहन करते ज्ञान होता नहीं हो ठीक है अन्य शाम अभी भक्तान भगवान भगवान योगक्ष बहती इत करती करती ठीक है अन्य भक्तों का भी योगक्ष भगवान बहन करते सत्यम एवं भगवान वहन करते ही। तो फिर भक्त ज्ञानीसुच विशेष तो ज्ञानी से बिना अन्य जो भक्त है उनमें क्या विशेषवा किंतु उसका उत्तर देते हैं ठीका तशेष तो प्रतिज्ञाएं विवृण थी प्रतिज्ञा करके विवरण करते अयम विशेषो क्या विशेष है ये अने भक्ता स्वयं योगक्षम ईहं से अन्क्तृत्व करते और अपने लिए भी स्वयं योगक्ष के लिए चेष्टा करते हैं और ज्ञानी में क्या विशेष है अनन्या दर्शन न आत्मा योग क्षेत्र जो हम अस्म ब्रह्म चिंतन करते है परम सब छोड़ करके अपने लिए योगक्ष के लिए चेष्टा नहीं करते ठीक है मैं योगक्षम उद्देश्य स्वयं यहांते चेष्टा कुरंती अन्य लोग ज्ञानी से भी चेष्टा करते आत्मविधान स्वार्थम योगक्ष उठा स्पष्ट और जो आत्मज्ञान ही, योग अपने लिए योगक्ष उद्देश्य करके चेष्टा नहीं करते मासे में नहीं ते जीवित मरने वा आत्मनि वृद्धि कुरती केवलमेव भगवत यही संन्यास जीवन के लिए मरने के लिए भी इच्छा नहीं जीवित तो रहना चाहिए भी नहीं सोचते मर जाना चाहिए वो नहीं चाहते जब मरण ना तो मर हो जाएगा जीवित रहे तो जीवित हो जाएगा परमात्मा जितना नहीं करते उसके लिए चिंता नहीं नहीं वृद्धि करवंती केवलम एवं भगवत शरण केवल भगवत शरण है वृद्धि क्या है गृधि अपेक्षा ये अपेक्षा नहीं करते जीवन रहे अथवा मृत्यु हो जाए ये अपेक्षा नहीं करते कामना काम ज्ञानी नाम तो सर्वत्र अनास्था फिर कहीं अवस्था नहीं जीवन मरण भगवान किसी में अनास्था हो कहते नहीं भगवान नहीं केवलम भगवत शरण आस्थी भगवत शरण नहीं और कुछ नहीं केवल भगवत चिंतन करते हम अस्विम ब्रह्म बाकी सब मिथ्या है कोई चिंता करने का नहीं सपन में जैसे सामने आता है इसे देखना पड़ता है इसमें भी इसी अवस्था जागृत अवस्था में इस जीवन में जो होने वाला पहले से निश्चित है अपने कर्म के अनुसार कौन मिलेगा उसके लिए चिंता ही नहीं करते और जूटा है सपने में जैसा हो कभी स्वप्न देखा राजा बन गया उठने पर तो जैसा को तैसा है कभी स्वप्न देखा भीक मगा कभी सपने देखा गिर पड़ा कभी सपने देखा बड़े पूजा को प्राप्त करता है उससे क्या होता है जागने जागरण कुछ नहीं इसी प्रकार आत्मा के साथ अपने साथ ये सब उजागर प्रपंच में जितने हो सुख दुख कुछ उसका संबंध नहीं असंग आत्मा इसका चिंतन करे तो केवल भगवत शरण होते ठीक है तेसा तद एक शरण यदि भगवत स्वर्ण ज्ञानी होते तो क्या निष्पन्न हुआ तो भगवान एवं तेसा योगक्ष बहुत इसलिए भगवान ही करते इति इति योगक्ष विशेष शब्दों इति संबद्ध यही ज्ञानियों का विशेष है अन्य के अभिषेक योगक्ष सबका वहन करते किंतु यह भगवान एव बहसी बहती भगवान एवं कौन से और स्वयं योगक्ष के लिए कुछ नहीं करते भगवान ही वहन करते है तत्देवता पर स्थितभ्युग आया पर ही सर्वे स्थिति तेवता भी स्थित ही देवतापरामी भगवेषा जो अन्य देवता का पूजा करते हैं अभी तो बहुत शरण है तो परमात्मा है तदेक तो अनिष्ठ अकिचित करम फिर भगवान एक शरण होना क्या जरूरत है कभी किसी देवता चिंतन करे वो तो सब परमात्मा है इतनी मनवाते समान शंका करते है न्याता चेत तद वक्त तमएव यजंते अन्य देवता देवतास तो अभी ही तो तत्त्व तो तो तो देवताओं दे के जो भक्त हो तो आप ही चिंतन करते ठीक है मैं उत्तम अंगीकृत परिहर ये मानकर परिहार करते सत्यम एवं ये ठीक है मेरा ही पूजन करते किंतु इसमें भेद है ये प्यान्या ये प्यन्या देवता भक्ता यजनते श्रद्धया कौंतेय यूक यकताजन्त ये भक्ता श्रद्धाता अजंते नहीं अन्य देवता भक्त है एक ये अन्य देवता भक्ता श्रद्धा निता यजंते कौंत यजंती अभिधि पूर्वक जो अन्य देवता के भक्त है श्रद्धा से युक्त करके पूजा करते याग आदि करते है ते कौंत मां में यजंती अभिधि पूर्वक मेरा ही यजन तो करते विधि पूर्वक नहीं अभिधि निश्चय विधि ज्ञान अभिधि पूर्वक अज्ञानपूर्वक वो नहीं जान करे अज्ञान पूर्वक यदि ज्ञान हो जाए सब कुछ परमात्मा है तो परमात्मा का ही यजन है ऐसे ज्ञान नहीं हो करेगा अलग अलग चिंतन करते यदि सब कुछ हो जाए तो फिर अलग अलग उपासना क्यों ये सब परमात्मा बुद्धि हो जाएगी भाष्य में ये प्य देवता भक्ता अन्य देवता सुन्य देवता अन्य देवता भक्त होकर के यजनते पूजयं श्रद्धा युक्त श्रद्धा का अर्थ करते आस्तिक बुद्धिया स्तिक बुद्धि से भक्ति पूर्वक युक्त होकर मेरा ही यजन करते अर्थात यजंती मेरा ही पूजन करते देवता न भगवत याजीभ्यो विशेष मह यही विशेष भगवत यजन करने वाले तो ज्ञान पूर्वक सब कुछ परमात्मा ऐसे चिंतन करके भजन करते और अन्य देवता चिंतन करने वाले सब कुछ परमात्मा ऐसा ज्ञान के बिना ना करते विधि और सब कुछ परमात्मा ऐसा निश्चय हो जाए तो अलग अलग देवता अलग अलग रूप होने पर भी उसमें तो परमात्मा बुद्धि हो जाएगी ऐसा निश्चय हो जाए सब कुछ परमात्मा है अलग अलग नाम अलग अलग रूप पर एक ध्यान करे तो फिर सर्वतः परमात्मा ईश्वर बुद्धि हो जाएगी ईश्वर बुद्धि सगुण सर्वज्ञ सर्वशक्ति मान इससे बुद्धि हो जाए तो फिर अन्य नहीं रहा अन्य रूप कुछ अन्य नाम अन्य मूर्ति रखे अन्य आकार चिंतन करे कि सर्वज्ञ सर्वशक्ति मत ने ईश्वर त्यो पूजा कर दिया तो ये ही हो गया इसलिए सर्वत्र पुराने में कहीं विष्णु को बड़ा बताते कहीं शिव को बड़ा बताए कहीं देवी को बड़ा बताए कहीं गणेश को कहीं गरुड़ को जहाँ जहाँ आदित्य पुराण देखो आदित्य ही बड़ा है सब कहकर सर्वत्र बड़ा क्या है सर्वज्ञ सर्वशक्ति मान माया ईश्वर इसी दृष्टि से जिस किसी रूप जिस किसी नाम की पूजा करें, किंतु सर्वज्ञ सर्वशक्ति तो सर्वज्ञ तो न सर्वशक्तिमान ऐसा ईश्वर रूप से पूजा करें, तो भेद उपासना करने वाले और अभेद चिंतन करने के लिए सर्वम वासुदेव का अर्थ है वासुदेव से बिना कुछ भी नहीं सर्वम कले ब्रह्म तो हम सिंह ब्रह्म चिंतन करे अरे भेद उपासना करने वाले जिस किस रूप करे किन्तु वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है वही है एक ही ईश्वर है ऐसे चिंतन करने पर हो गया ईश्वर उपासना ऐसा नहीं करके अलग अलग देवता स्वर्ग के लिए अलग अलग फल के लिए करते हैं तो फिर वो परमात्मा कहते ही यजन है क्योंकि स्वरूप परमात्मा है किंतु अभिधि पूर्वक अज्ञान पूर्वक मेरा ही भजन करते हैं यही अंतर हुआ कोई तो जान करके जिस किस रूप से चिंतन करे परमात्मा का ही यजन करते है कोई जिस किस से अलग अलग चिंतन करते नहीं जान करके वो भी परमात्मा करते है अज्ञान पूर्वक करते ये भेद हुआ स्लोगों को न वित्रदानपूर्वकमे तद्भक्ताजिन कथम अवधि पूर्वक योजना वस् आदि रुद्रदि की पूजा करते हैं जजन करते हैं और जो उनके ज्ञान पूर्व शास्त्र से जानते वस्तु के ज्ञान पूर्व ही करते उनके भक्त उनके या करते तो का पूर्वक कैसे हुआ वह तो ज्ञान पूर्वक हो गया कस्नात अविधि कम यजनते अभिधि का क्यों और जो वस् के स्वरूप जानकर पूजन करते अविधि पूर्वक यजनते कस्नात उच्च थे यश्मात उसका उत्तर देते ठीक है देवता अंतर्या यजनम अतिधिपूर्वक हेतुअर्थ श्लोक अन्य देवता के या करने वाले अज्ञानपूर्वक ही करते ये हेतु से आजे का श्लोक कच्य है अहम ही भक्ताच प्रभुरेवच प्रभुव प्रभु न तो मंती हाम ही भक्ताच प्रभुरेवच ये क्योंकि भोक्ता में हो स्वामी में हू सब है सर्वात्म है किन्तु ना जानते नहीं जानते ना भी जानते तत्व तो, तो मुझे नहीं जानते मैं सर्वात्मक हूँ अत ते च्यवंती इसलिए पृथक हो जाते तत्व फल तो से चुत हो जाते में हम ही सर्व यज्ञ नाम सर्व यज्ञ में किसको लेना श्रोता नाम स्मार नाम सौतव्य और स्मार्ते कहीं कहीं क्रतु यज्ञ कह करके आया था क्रतु शब्द से स्रोत को यज्ञ शमार्त लिया और सर्व यज्ञ कहने से स्रौत स्मार्त श्रुति में कहा गया स्मृति में कहा गया सब यज्ञ का सर्वेशा यज्ञ नाम देवतात्मता में बहुत देंता भक्ता ही जो देवता अलग अलग देवता है अहम ही सब से भक्ता है प्रभुरी च प्रभु टीका सर्वेश्विधान यज्ञा श्रोत स्मार्थ वस्वादिदेवता अहमे भक्ता मे हि वसु आदिदेवताूपे स्थित हूँ शयन अंतियामीपेण प्रभुश्चमे और अपने अंतरियामी सर्व प्रभु अहम प्रसिद्ध ही शब्द भोक्ता हम ही ये प्रसिद्ध है शास्त्र में प्रभुर उत्तम विभूण प्रभु क्या है मत स्वामी को यज्ञो अधि यज्ञो अहमेवात्र उत्तम मत स्वामी को यज्ञ के, के स्वामी मै ही हूँ पहले कहा है अधि यज्ञ अहमे आत्र देह देह ही अध्यज्ञ रूप से स्थित हूँ परमात्मा ही परमात्मा के यज्ञ भी विष्णु विष्णु शब्द से यज्ञ को भी कहा परमात्मा ही सर्वत्र है तो सब कुछ है एक स्वामी तत्र हमे तर पूर्वाध्याय ग पूर्वध्या तथा अवकम सिद्धम तथा फिर भी अन्य देवता करने वाले जो यजन करते अतिपूर्वक अज्ञान पूर्वक क्योंकि कैसे सिद्ध हुआ ऐसा शिका न तो मानती तत्व कि नहीं जानते अन्य अन्य देवता का यजन करते समय ऐसा मैं परमात्मा ही हूँ ऐसा नहीं जानते तत्व यथावत ठीक नहीं जानते नहीं जानने से अभिधि ठीक है ठीक ममेव यज्ञ प्रभुत्व सती क्या तथा मैं ही सब यज्ञ में भक्ता तो प्रभु होने पर भी तत्व तो तो नहीं जानते तयर भक्तृप्रभुर्भाव तत्व तत्व ने कहा तय भाव तत्व तय क्या है भोक्ता और प्रभु का धर्म भक्तृत्व प्रभुत्व नहीं जानती तत्व कहता मुझे तो मुझे भोक्तृत्व प्रभुत्व नज्ञ के भोक्ता में हूँ प्रभु मैं हूँ मुझे भोक्तत्व तत्व ने ठीक ठीक नहीं जानती यदि जान ले सर्वत्र बसुआदिति रूप से परमात्मा ही है तो परमात्मा सर्व सर्वसवान सब यज्ञ के भोक्ता ही सब देवता प्रभु है ऐसे जान ले तो तत्व ज्ञान तत्व से ज्ञान हुआ अन्यत्र जो तत्व ज्ञान होता हम सिमरम अभिन्न है यहाँ तत्व भक्तृण और प्रभुत्वेन। प्रभुत्व तेन तेना वक्त प्रभुत्व यथावत यथो तो न जानते नहीं जानते नहीं जाने से अविधि हो गया अत तो भक्तत्व आदि नाम अज्ञान आदि भक्तृत्व प्रभुत्व परमात्मा का ज्ञान उनको नहीं है इसे मई अनर्पित कर्म कर्म का अर्पण परमात्मा नहीं करते है चन्ते कर्म फला कर्म फल शिक्षित हो जाते हैं अतच अभिधि अभी दिपुर याग करके यहाँ का फला याग फल प्राप्त नहीं करते व्यर्थ हो जाता है अब सब समझ करके परमात्मा ही सब कुछ है तो उससे फल होता है अब कामना रहते है तो ज्ञान को प्राप्त करते हैं है शनो मित्रुष शनो भ